लेसन थर्टी सिक्स पेज नंबर टू थ्री सेवन जो जो जिस जिन जिसने जिन्होंने जिसको जिसे जिनको जिन्हें जिससे जिनसे जो लड़का जिस लड़के ने जो लड़के जिन लड़कों ने पेज नंबर 238। जो यहाँ आया था वह हमारी कंपनी का बॉस है हमने जो देखा है वह बहुत बड़ा है जो महिला रेलवे स्टेशन में गिर गई वह एम्बुलेंस से अस्पताल में ले जाई गई जिस दरवाजे में ताला लगा है उसका रंग नीला है जिन लोगों ने ममता बनर्जी की राजनीतिक समझ और विचारधारा को प्रभावित किया है उनमें से कई लोग अब उनकी कैबिनेट में मंत्री हैं जो बोए सो काटे जो होना है सो होगा जो चाहो सो करो यह वह फौज थी जो अब तक दुनिया में अनजान बनी हुई थी। हम उन हजारों औरतों के बारे में भी क्या जानते हैं जो लड़ाई के समय बिहार की कोयला खानदानों में काम कर रही थीं? रामायण में हमें ऐसी जन्म कथा पढ़ने को मिलती है जिस पर सहज ही विश्वास करना मुश्किल होता है दक्षिण एशिया में ऐसे कई और लोग भी थे जो सेना के जवान तो नहीं थे लेकिन जिन्होंने सेना को रसद भेजे जाने में बड़ी भूमिका अदा की थी वह औरत ऐसे चिल्लाई जैसे कोई उसे मार रहा हो नंबर 240 अदा अनजान कैबिनेट कोयला खदान जन्मकथा जवान प्रभावित फौज बोना भूमिका रसद राजनीतिक विचारधारा सहज